संक्षिप्त महाभारत कर्ण पर्व भीमसेन के द्वारा धृतराष्ट्र के कई पुत्रों तथा योद्धाओं का धित्राष्ट्र बोले संजय भीमसेन ने जो कर्ण को रथ की बैठक में गिरा दिया यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम किया उसी के भरोसे दुर्योधन मुझसे बार बार कहा करता था कि अकेले कर्ण ही पांडवों और संजयों को युद्ध में मार डालेगा अब भीम के हाथों कर्ण को पराजित देख मेरे पुत्र दुर्योधन ने क्या किया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 सम निशंगी कवचि पाशी नंद उपनंद दुस्प्र, सुबाहु सुवर्चा उपनंदु वात और सह ये लोग रथियों से घिरे हुए दौड़े और भीमसेन को चारों ओर से घेर खड़े हो गए फिर तो उन्होंने नाना प्रकार के वाणों की झड़ी लगा दी महाबली भीमसेन उनके प्रहारों से पीड़ित हो रहे थे तो भी उन्होंने आपके पुत्रों के पांच रथ की रथों की धज्जिया उड़ा दी और 50 को को यमलोक भेज दिया। दिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए भीम ने एक मारकर के मस्तक को धर से अलग कर दिया। तो होती देख सभी म पर टूट पड़े तब उन्होंने दो भल्लों से आपके दो पुत्र विकट और सह के प्राण ले लिए लगे हाथ भीम से ने किए हुए नाराज से मारकर क्रोध को भी यमलोक भेज दिया महाराज इस प्रकार जब आपके वीर धनुर पुत्र मारे जाने लगे तो रणभूमि में बड़े जोर से हाहाकार मचा उनकी सेना का संघार करके भीम ने नंद और उपनंद को भी मौत के घाट उतारा अब तो आपके पुत्र भय से घबरा उठे वे भीमसेन को प्रलयकालीन कालीन के समान भयंकर जानकर वहां से भाग गए आपके इतने पुत्र मारे गए यद एक कर्ण का मन बहुत उदास हो गया उसकी आज्ञा से मद्र ने पुनः घोड़े बढ़ाए वे घोड़े बड़े वेग से आकर भीमसेन के रथ से भिड़ गए फिर तो एक दूसरे का वध चाहने वाले कर्ण और भीमसेन में भी बाली सुग्रीव की भांति भयंकर युद्ध होने लगा कर्ण ने अपने सुदृढ़ को कान तक खींचकर तीन बाणों से भीमसेन को बिंद डाला उन्होंने भी एक भयंकर बाण हाथ में लेकर उसे कर्ण पर चलाया उस बाण ने कर्ण का कवच फाड़ कर उसके शरीर को छेद दिया उस प्रचंड प्रहार से कर्ण की बड़ी व्यथा हुई वह व्याकुल होकर काटने लगा तदनंतर रोष और अमरस में भरकर उसने भीमसेन को पच्चीस बाढ़ बाढ़ मुहूर्त में हंसते हंसते उसने भीमसेन को रथहीन कर दिया रथ के टूटते ही महाबाहू भीमसेन गदा हाथ में लिए हंसते हंसते कूद पड़े फिर वेग से उछल कर वे आपकी सेना में घुस गए और गदा मार मार कर समस्त सैनिकों का संघार करने लगे पैदल होते ही, ही, ही, ही। उन्होंने अपनी गदा से सात सौ हाथियों को उनके सवारों ध्वजा और अस्त्र शस्त्रों से ने अत्यंत बलवान बावन हाथियों को मार गिराया तथा एक सौ में एक सौ से अधिक रथों और सैकड़ों पैदलों का संहार कर डाला ऊपर से सूर्यदेव थपा थे और सामने भीम संताप दे रहे थे इससे समस्त योद्धा भीम के डर से मैदान छोड़कर भाग निकले इतने ही में दूसरी ओर से पांच सौ रथियों गदा से मार कर यमलोक पठा दिया साथ ही उनकी ध्वजा पताका और आयुधों के बीच टुकड़े टुकड़े कर डाले तत्पश्चात सपने के भेजे हुए तीन हजार खुड़दवारों ने हाथों में शक्ति उष्टी और रास लेकर भीम से इन पर धावा किया ने बड़े वेग से आगे बढ़कर उनका मुकाबला किया और तरह तरह के बदलते हुए उन्होंने उन सब को गदा से मार डाला। इसके बाद दूसरे रथ पर सवार हुए और क्रोध में भरकर कर्ण का सामना करने के लिए पहुंच गए उस समय कर्ण और युधिष्ठिर में युद्ध चल रहा था कर्ण ने अपने बाणों से युधिष्ठिर को आच्छादित कर दिया और उनके सारथी को भी मार गिराया सारथी के न होने से घोड़े भाग चले उनके रथ को पलायन करते देख महारथी कर्ण बाणों की करता हुआ उनका पीछा पीछा करने लगा कर्ण को धर्मराज का पीछा करते देख भीमसेन से जल उठे उन्होंने अपने बाणों से पृथ्वी और आकाश को चारों ओर से ढक दिया इसके बाद कर्ण पर भीषण बाण वर्षा की कर्ण लौट पड़ा उसने भी सब ओर से तीखे बाणों की वर्षा करके भीमसेन को आच्छादित कर दिया कर्ण और भीम दोनों ही धरोधरो में श्रेष्ठ थे उस समय एक दूसरों पर विचित्र विचित्र का प्रहार करते हुए उन दोनों ने अंतरिक्ष में का का जाल दिया। यद्यपि उस वक्त मध्यान्ह का तप रहा था तो भी उन दोनों के सहायक समूहों से रुक जाने के कारण उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी उस समय शकुनी कृतवर्मा अश्वस्था कर्ण और कृपाचार्य ये पांच वीर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 उस समय महान श्रेयस चाहने वाले दोनों पक्ष के योद्धाओं की सिंह गर्जन एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती थी दोनों दलों में इतना भयानक युद्ध हुआ कि खून की नदियां बह चली कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक पहुंच जाते थे सब और मांस भोजी जंतुओं का चित्कार हो रहा था कौवे गिद्ध और बक आदि पक्षी मररा रहे थे उस भयंकर संग्राम में कौरव सेना बहुत कष्ट पाने लगी उस समय उसकी दशा समुद्र में टूटी ही नौका के समान हो रही थी